श्री गग गर्ग, गर्गसंहिता श्री वृंदावन खंड तेरहवा अध्याय मुनिवर वे, वेद वेदशिरा और अश्वशिरा का परस्पर के हिसाप से क्रमशः कालीनाग और काक काकभूषुण्ड होना तथा शेष शेषनाग का भूमंडल को धारण करना विदेह राज राजसु ने पूछा देवश्य संसार में जिनकी धूलि अनेक जन्मों में योगियों के लिए भी दुर्लभ है भगवान के साक्षात वे ही काली के मस्तकों पर शोभित हुए नागों में श्रेष्ठ या काली पूर्वजन में कौन सा पुण्य कर्म कर चुका था जिससे इसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ यह मैं जानना चाहता हूँ देवर्षि शि शिरोमणे यह बात मुझे बताइए नारद जी ने कहा राजन पूर्व काल की बात है स्वयंभु मनवंतर में वे शिरा नामक मुनि जिनकी उत्पत्ति भृगुवंश में हुई थी विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशीरा मुनि आए उन्हें देखकर वे वेदशिरा मुनि के नेत्र रोज से लाल हो गए और वे रोज पूर्वक बोले शिरा ने कहा ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो क्योंकि वह सुखद नहीं होगी तपोधन क्या और कहीं तुम्हारे तप के योग्य भूमि नहीं है नारद जी कहते राजन वे शिरा की यह बात सुनकर अश्वशिरा मुनि के भी नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे मुनि मुनिपुंगों से बोले अश्वशिरा ने कहा मुनि मुनिश्रेष्ठ यह भूमि तो महाविष्णु की है न तुम्हारी है न मेरी यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान नहीं किया है तुम तो व्यर्थ ही सर्प की तरफ उपकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो इसलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो वे शिरा बोले दुर्मते तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर भी महान धंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवें की तरह इस पृथ्वी पर ढोलते फिरते हो अतः तुम भी कौ खौ, कौ हो जाओ नारद जी कहते हैं इसी समय भगवान विष्णु पर स्पर श्राप देते हुए दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हो गए वे दोनों अपने अपने श्राप से बहुत दुखी थे भगवान ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों को सांत्वना दी श्री भगवान बोले मुनियों, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान है उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो मुनिश्चर हो मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ परंतु भक्त की बात को मिथ्या करना नहीं चाहता यह मेरी प्रतिज्ञा है वे शिरा सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे उस समय से तुम्हें गरुण से कदापि भय नहीं होगा अश्वुशी अब तुम मेरी बात सुनो सोच ना करो सोच ना करो काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा नारद जी कहते हैं नरेश्वर योग कहकर भगवान विष्णु जब चले गए तब अश्वशी राम मुनि साक्षात योगिंद्र काक भुषुण्ड हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी राम भक्त हो गए उन्होंने ही महात्मा गरुण को रामायण की कथा सुनाई थी मिथिला नरेश चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रजेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर ग्यारह कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की उन कन्याओं में जो श्रेष्ठ कद्रु थी वही इस समय वसुदेव प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई है पांच सौ पनों से युक्त थे वे वाहन रत्न धारण किए रहते थे उनमें से कोई कोई सौ मुखो वाले एवं दुस्सह थे उन्हीं में वेदश्रीरा काली नाम से प्रसिद्ध हुए, उन सब में प्रथम राजा फणिराज शेष हुए जो अनंत एवं परमेश्वर पर हैं वे ही आजकल बलदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं वे ही राम अनंत और अच्युताग्र आदि नाम धारण करते हैं एक दिन की बात है प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में शेष से शे कहा श्री भगवान बोले इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी में नहीं है इसलिए इस भूगोल को तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करो तुम्हारा पराक्रम अनंत है इसीलिए तुम्हें अनंत कहा गया है जन कल्याण के हेतु तो तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए शेष ने कहा प्रभो पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूंगा। श्री भगवान बोले नागराज तुम अपने सहस्त्र मुखों से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे गुणों से स्फुर्त होने वाले नूतन नामों का सब और उच्चारण किया करो जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाए तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना श्रीष्ठ ने कहा प्रभो पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊँगा किंतु मेरा आधार कौन होगा बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा? श्री भगवान बोले मेरे मित्र इसकी चिंता मत करो मैं कच्छप बनकर महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं नरेश्वर तबशेष ने उठकर भगवान श्री गरुण ध्वज को नमस्कार किया फिर वे पाताल से लाख योजन नीचे चले गए वहाँ अपने हाथ से अत्यंत गुरतर भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रमी शेष ने अपने एक ही फन पर धारण कर लिया परात परात्पर अन्तदेव संकर्षण के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अनान्य नागराज भी उनके पीछे पीछे चले गए कोई अतल में कोई वितल में कोई सुतल में और महातल में तथा कितने ही तलातल एवं रतातल में जाकर रहने लगे ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमणक द्वीप प्रदान किया था काली आदि नाम उसी में सुखपूर्वक नाग सुखपूर्वक उसमें निवास करते थे राजन इस प्रकार मैंने तुमसे कालिया का कथन कथानक का सुनाया जो सारभूत तथा भोग और मोक्ष देने वाला है अब और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में वृंदावनखंड के अंतर्गत शेष के उपाख्यान का वर्णन नामक तेरहवा अध्याय पूरा हुआ